कार्य पर आप ध्यान मत दो जिस वस्तु के अज्ञान से ये सारे दुख हो रहे हैं उस वस्तु का ज्ञान हो करके ये अज्ञान मिटना चाहिए तो अविद्या है मूल में और अध्यास है अच्छा तो पहले फिर अविद्या का ही निरूपण करते ये अध्यास का निरूपण तो करते हैं और तो अध्यास का निरूपण क्यों करते हैं ये आदमी को ये साफ साफ दिखाना है कि तुमको दुख किस वजह से होता है और इस दुख को मिटाने का उपाय क्या है तो बच्चे के हाथ में से एक पेड़ा छीनो तो वो रोएगा और बाप के हाथ में से पांच रुपया ले, ले लो तभी वो नहीं रोएगा तो वो बेटे से कहेगा कि भाई हम तुमको पेड़ा ला देते हैं जो छोटी छोटी चीज को पकड़ गया है पकड़ के बैठा है वो दुखी है ये थोड़ी देर शांत रहने से अविद्या मिटने वाली नहीं है अविद्या तो अपने प्रतिभा विद्या से हटेगी समझदारी आपको हर हालत में सुखी कर देगी और नहीं तो आप धरती रहे तद सुखी हो सोना रहे तो सुखी हो रिश्तेदार रहे तो सुखी हो शरीर रहे तो सुखी हो भोग मिले तो सुखी हो और मन ऐसा रहे तो सुखी हो मन वैसा रहे तो सुखी हो अपने आप को बिल्कुल पराधहीन गुलाम बना गुलाम बना के छोड़ देते हो तो अविद्या की निवृत्ति होनी चाहिए तो कद भी देखिए नो बस कुछ स्वरूपावधारण आहोहो कद विवेके नाभ्यास और अधिष्ठान का विवेक कर हम समझदारी का आदर करते हैं स्थिति का आदर नहीं करते क्योंकि स्थिति एक काल में होती है और थूट जाती है और हम उस वस्तु का विवेक करना चाहते हैं कि जिसमें काल की कल्पना होती है समझो तुम्हारे हृदय में काल की कल्पना है अनादि काल की कल्पना कल्पना है न काल को अनादि रूप से देखा है न अनंत रूप से देखा है बला? और न नित्य रूप से देख रहे हो एक काल के अनादि नित्य और अनंत रूप की कल्पना आपके चित्र में बैठी हुई है तो ऐसे काल का अधिष्ठान क्या है और ऐसे काल की कल्पना का प्रकाशक कौन है इस आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का जो अवरार है आपके कल्पित काल आपके कल्पित काल का जो बड़ा भारी काल है ना वो जिसमें है उसका नाम तक पदार्थ है और इस काल की कल्पना का जो प्रकाशक है इसका नाम स्वम पदार्थ है और तो पदार्थ और तच पदार्थ के बीच में ये कल्पना नाम की कोई चीज है नहीं तो इस कल्पना को काटने के लिए पदार्थ का विवेक करना आवश्यक है आपके मन में जो देश की कल्पना है देश किस में है ईश्वर में है कैसा देश है ये कौन सोच रहा है कौन मैं सोच रहा है तो ये जो सोचने वाला मैं है और जिसमें ये देश कल्पित है व्यापकता कल्पीय व्यापकता का अधिष्ठान और व्यापकता की कल्पना का प्रकाशक दोनों अपनी पूर्णता में एक हैं चिन्मात्र हैं यदि जो व्यापकता की कल्पना का अधिष्ठान तत् व्यापकता की कल्पना का प्रकाशक चित्त है और जो चित्त है तो सत्य जो सत्य तो चित्त है तद विवेके नवेक करो तद विवेके नस्तुस्वरूपारणम विद्या माओ ये जो दृश्य है बुद्धियादि इनका प्रकाशक आत्मा बिल्कुल इनसे निराला एक है जगमग जगमग जो बिगल रही है हे भगवान आपको तो अपनी बुद्धि पर भरोसा होता है क्या सुनाऊ हम मैं अपनी बात जैसे मन में प्रियता बदलती रहती है कभी ये प्रिय लगा कभी ये प्रिय लगा कभी खीर प्यारी लगती थी और कभी खीर अप्रिय हो गई देखो कभी इमली प्रिय लगती थी और कभी अप्रिय हो गई और बुद्धि ने 10 बरस की उम्र में एक निर्णय किया था और उस समय वही चर्चा लगा और सोलह वर्ष की उम्र में दूसरा निर्णय किया और फिर वो सच्चा लगता 20 वर्ष की उम्र में दूसरा निर्णय किया तो वो सच्चा लगता आपकी बुद्धि ने अलग अलग निर्णय दिया है कि नहीं दिया है और जब जब जो जो निर्णय दिया है उसको आपने सर्वात्मना ठीक समझा है कि नहीं समझा है लोग कहते हैं कि दूसरे की बुद्धि पर विश्वास मत करो ये बात है ना क्या सोलहों आने का और कावर ठीक है दूसरे की बुद्धि पर विश्वास मत करो लेकिन तुम्हारी बुद्धि कहाँ से गंगा नहा के आई है कहाँ से दूध की धुली है? है अगर दूसरे की बुद्धि पर विश्वास करना अंधक चलता है तो अपनी बुद्धि पर विश्वास करना अंधक चलता क्यों नहीं तुम्हारी बुद्धि भी तो गलत रह दे सकती है बोले तो फिर करें क्या बोले जरा बुद्धि से अलग हो जाओ दूसरे की बुद्धि से भी अलग हो जाओ और अपनी बुद्धि से भी अलग हो जाओ ये बुद्धि ये बहुत विलक्षण है ना कैसे होगा तो विवेक से होगा माने बुद्धि जो है वो दृश्य है और तुम दृष्टा हो बुद्धि सोती जागती है और तुम सोते जागते नहीं हो सोती जागती है माने शास्त्र की भाषा में इसको बोलेंगे बुद्धि विकारिणी है बरा ये सोना जागना जो है ना ये बुद्धि का विकार हो एक बार सोना एक बार जागना ये बुद्धि का विकार है तो बुद्धि विकारिणी है, है और तुम निर्विकार हो बुद्धि परिणामी है तुम कुटस्थ हो बुद्धि दृश्य है और तुम अदृश्य दृष्टा हो अदृष्टम द्रष्ट रे अश्रुतम श्रोत अमतम मंत्री अभिज्ञातम विज्ञात तो जरा बुद्धि से अपना विवेक करो ऐसा बुद्धि में भी ये देखो कि जैसे तुम बुद्धि के पीछे बैठे हुए हो तो जब तुम अपने को बुद्धि में डालते हो तो बुद्धि एकावन मात्र को ही देखती है कि बुद्धि में बाहर से जो चीजें पड़ी हुई हैं उनको बुद्धि देखती है इसका भी विवेक करो माने बुद्धि में आगंतुक क्या है आगंतुक माने बाहर से आया हुआ कृत्रिम बनावटी क्या है, है? बाहर के संस्कार से क्या बात मान ली है ना? ना रहा है ना? नाराण जितने रंग की साड़ी पहनो उतने रंग की बिंदी लगाओ ये जो सौंदर्य की बुद्धि है ये तुम्हारी बाहर से आई हुई है कि भीतर से निकली हुई है आप इस पर विचार करो है बाहर से किसी ने तुम्हारी बुद्धि में ये छू सही तो है ना किसी की देख के किसी की सुनते से कहीं से ये बुद्धि में आगंतुक आगंतुक कहते हैं आने जाने वाली चीज हो आगंतुक कृत्रिम बनावटी संस्कार तो तुम्हारी बुद्धि में कितना बनावटी है और कितना स्वाभाविक है इस पर विचार करो और स्वाभाविक में कितना स्वरूप है और कितना परिवर्तनशील है तो इस पर विचार करो तुम साक्षी हो तो ये जो इस समय विवेक का आग्रह है विवेक का आग्रह माने विवेक माने अलगा तो इस संस्कृत के शब्दों का अगर आप उनको निराधरण करके उनका समझे ना नंगा कर ले उनको संस्कृत के शब्द को पहले नंगा करके देख ले विवेक माने अलगाव पृथक विचेक पृथक भाव और अग्रह माने अलगाव का पकड़ में न आना अलगाव का समझ बुद्धि से मैं अलग हूं मुझसे बुद्धि अलग है बुद्धि संस्कार वाली है मैं बिना संस्कार का हूँ मैं सब संस्कारों का साक्ष्य हूँ बुद्धि अपने को कभी हिंदू मान ले कभी मुसलमान मान ले और कभी गृहस्थ मान ले कभी संयासी मान ले कैसे मानती है संस्कार से ही तो मानती है ना मैं संश्रमी हूँ ये बात बुद्धि ने संस्कार से ही तो माने ना और मैं गृहस्थाश्रमी हूं ये बात बुद्धि ने संस्कार से माने तो बुद्धि में संस्कार कितना है और विकार कितना है और बुद्धि का स्वरूप क्या है बुद्धि सोती है जागती है और अपना आपा न संस्कृत है न विकृत है न व्याकृत है और न अव्याकृत है अव्याकृत ऐसे नहीं है।, है क्योंकि सब व्याकृत इसी से प्रकाशित होते हैं और केवल व्याकृत ही क्यों नहीं है बोले अव्याकृत भी इसी से प्रकाशित होते हैं तो अव्याकृत व्याकृत और संस्कृत आकृत विकृत प्रकृत जितने भी होते हैं अव्याकृत प्रकृत प्रकार भेद का मूल ये सब तो अपने आत्मा और बुद्धि बुद्धि कभी रहती है कभी नहीं रहती है कहीं रहती है कहीं नहीं रहती है कहीं रहती है कहीं नहीं रहती है माने भीतर रहती है बाहर नहीं रहती है और जागृत जागृत में रहती है स्वप्न सुसुक्ति में नहीं रहती है तो जागृत में रहती है स्वप्न में अवचेतन दशा में रहती है और सुसुक्ति में नहीं रहती है पर अपना आत्मा अपना आत्मा सर्वत्र रहता है तो ये जो विवेक प्रकार में नहीं आ रहा है ना, हम देह से अलग हैं, मन से अलग हैं, प्राण से अलग हैं, बुद्धि से अलग हैं, है ना? अलग न के न सिर्फ लग्नो हम मैं किसी के साथ लग्न नहीं हूं अलग हूँ अलग ना लगा थी इतनी अलग जो किसी से लगे नहीं उसका नाम है अलग असंघ मैं अलग हूँ ये अलगाव की की ग्रहण न होने के कारण ये सारे दुख का हेतु हो गया है तो विवेक करो माने अपने को अंतकरण से मन से बुद्धि से अपने अलगाव को समझो कथा अच्छा, तो ये समझ क्या है वस्तु तो स्वरूप का अवधारण हो गए तो ये तो एक अवधारण रहेगा एक वस्तु स्वरूप रहेगा तो बोले कि नहीं इसमें कर्मधारय समास है पर तो पुरुष समास नहीं है वस्तुस्वरूप से अवधारणम वस्तुस्वरूप ये क्या हुआ ये तत्पुरुष समाज हुआ और वस्तुस्वरूप तक अवधारण ये क्या हुआ बोले कर्मधारा समाज हुआ ये जो आत्म विषयक निश्चय होता है ये निश्चय अपने स्वरूप से जुड़ा नहीं होता जहा निश्चय स्वरूपापन्न हो जाता है दूर पदाचारी का एक श्लोक हो तो ज्ञानी नाकाश कल्पे न ज्ञान जो धर्मान जो गगनोपमान ज्ञाया भिन्न न संबुद्धा कम बंधे दिपदाम वरम तो कोई कहेगा कि भाई इसमें ज्ञे और ज्ञान दोनों की एकता बताए ठीक न ज्ञाने नाकाश कल्पे न ज्ञान अनंत है और जीवात्मा अनंत है अनंत माने हैं देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न नहीं है ऐसा समझो। और देश जो ब्रह्म है वो भी देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है तो आत्मा देवकाल वस्तु से अपरिचिन्न ब्रह्म देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ज्ञान देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न धर्म शब्द का आत्मा होता है गौरपाशकारिका तो में धर्म शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए किया हुआ है धर्म धरती कर्ता में प्रत्यय हो धरती देहेन्द्रिया आधीन ये भी धर्म तो अब ये देखो तो बोले ये तो बौद्धों तो का है जैसा तो लोग गीता का स्मारते हैं ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम कभी सर्वस्व ज्ञानम ज्ञेयम जब ज्ञानम तज्ञेयम जब ज्ञेम त्ञान ज्ञान और ज्ञे एक ये देखो वस्तु स्वरूप का उदाहरणम इसका अर्थ हुआ कि जब विद्या अविद्या को विवृत्त कर देती है तो वो जो अविद्या की विवृत्ति है वो आत्मा से पृथक नहीं है वस्तु स्वरूप और वस्तु स्वरूप का ज्ञान ये दोनों जुदा जुदा नहीं है मैं ही हूं वस्तु और मैं ही हूँ ज्ञान माने मैं स्वयं प्रकाश चैतन है वस्तु हूँ तो इसका नाम है विद्या अच्छा ठीक है अपने स्वरूप का भी इसमें बहुत मजेदार बात क्या है कि जैसे हमको ये पुस्तक है ये भी मालूम पड़ता है और मैं हूं ये भी मालूम पड़ता है, है? परंतु कभी पुस्तक नहीं है ऐसा मालूम पड़ेगा कि नहीं कभी ऐसा भी मालूम पड़ेगा कि पुस्तक नहीं है लेकिन मैं नहीं हूं ऐसा कभी मालूम नहीं पड़ेगा तो सत्ता दो तरह की हुई है तो ना अस्थि पद का प्रयोग दो तरह का हुआ कैसा पुस्तक अस्थि अस्थिय। आत्मा अस्थि उसमें कोई भेद नहीं है तो दोनों में अंतर क्या है तो वो इंद्रिय होने के कारण सापेक्ष होने के कारण पुस्तक अस्ति ये ज्ञान बाह सत्ता बाधित हो जाएगी बाधित हो जाएगी माने नहीं रहेगी अस्तित्व अस्तित्व नहीं खाते और अपना आपा ये नाहमस्मी शंकराचार्य भगवान का ये सूत्र नहीं कक्षित प्रति आप नाहमस्मी मैं नहीं हूँ ऐसा कभी नहीं होगा इसका अर्थ हुआ कि आत्मसत्ता अबाधित है और पुस्तक सत्ता बाधित है इसी तरह देह का संसार का इंद्रिय का मन का ये देखो अचार्य इसको भी हो रहा दूसरी तरफ दूसरी क्या है, ये भास्ती है।, है। तो, तो ये पुस्तक भागती है भाभी पुस्तक ठीक है भावू मैं भी भागता हूं ये भी भान मैं तो भी भान दोनों में फरक क्या हुआ दोनों में फरक हुआ कि पुस्तक का भान कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा और अपना भान अपना भान कभी मिट ही नहीं सकता क्यों नहीं मिट सकता तो भान मिट गया ये भी आत्म भान से ही सिद्ध होगा भान का मिटना भी अपने भान से ही सिद्ध होगा तो भाष मानता माने किसी वस्तु का भासित होना दो तरह का हुआ एक बाधित भाष मानता एक अबाधित भाष मानता तो जो बाधित भाष मानता है वो मिथ्या है और जो अबाधित भाषा मानता है तो सत्य है अब प्रियता देखो और... कभी लड्डू प्रिय होता है कभी चटनी प्रिय होती है तो प्रिय तो लड्डू में भी है चटनी में भी है स्त्री में भी है पुरुष में भी है बाप में भी है बेटे में भी है बच्चे होते हैं तो माँ बाप प्यारे लगते हैं बड़े होते हैं तो पत्नी प्यारी अपने से अन्य में जो प्रियत्व है है अपने से अन्य में भी प्रियत्व है और अपने आप में भी प्रियत्व है हम भी अपने रहे हैं हमको मच्छर का काटना नहीं कह सकते चीटी का चलना नहीं कह सकते अपने ऊपर दुए का नहीं कह सकते एक मैल का दाग नहीं कह सकते अपने ऊपर लेकिन अब अन्य की जो प्रियता है वो बाधित है कभी होगी कभी नहीं होगी और स्व की जो प्रियता है वो अब है न तो इसलिए अपने वेदांती लोग जो हैं वो सत्ता की बाध्यमानता और अबाध्यमानता सत्ता का बाधित होना और ना होना तो जिस सत्ता का बाध होता है वो त्रिकाला बाधित नहीं है तिकालिक नहीं है स्वयं त्रिकाल ही अबाधित नहीं है काल का तीन होना बाधित है काल में तीन होना बिल्कुल कल्पित है देश में ऊपर नीचे होना बिल्कुल बाधित है वस्तु में यह हुआ होना बिल्कुल बाधित है तो भाषमान जो है ना जो विद्यमान है तो विद्यमान दो प्रकार का बाध्यमान विद्यमान और अबाध्यमान विद्यमान और भाषमान भी दो प्रकार का बाध्यमान भाषमान और अबाध्यमान भाषमान और प्रियव भी दो तो प्रकार का बाध्यमान प्रियव तो और अबाध्यमान प्रियव तो, तो आत्मा जो है ये अबाध्य विद्यमान है ये अबाध्य प्रकाशमान है ये अबाध्य प्रिय है और बाकी सारा का सारा बाध्यमान है तो बाध्यमान को तो ही संस्कृत भाषा में बामान को मिथ्या कहते हैं और अबाध्यमान को सत्य कहते हैं मालूम न पढ़ने का नहीं बात हो के बाध्यमान हो तो मिथ्या है और विद्यमान हो तो मिथ्या है प्रिय हो के भी बाध्यमान हो तो मिथ्या है मिथ्या शब्द का संस्कृत भाषा में इसलिए व्यवहार का लोप हुए बिना इसलिए व्यवहार का लोक हुए बिना ज्यो का क्यों जो व्यवहार होता रहे ना और अद्वितीय आत्मसत्ता अखंड सत्ता स्वयं स्वयं प्रकाशित है तो अब बोले भाई तुमने ये तो बताया कि विद्या क्या है अविद्या क्या, क्या है अध्यास क्या है अध्यास की निवृत्ति क्या है परंतु तो वासना तो बड़ी प्रबल है एक बार तो हम समझ लेते हैं कि हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है लोग कहते हैं कि स्वामी जी जब तुम समझाते हो तब तो बिल्कुल मालूम पड़ता है तो बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आ गया लेकिन बाहर निकलती ही फिर संसार चढ़ बैठता देखो इसका अभिप्राय ये है कि जिस पर चढ़ बैठा ना है वो भी बाध्यमान है वो तुम नहीं तो हो जिस पर कर बैठा तो बिल्कुल खुली छुट्टी हो गई जो तुम अपने को मानते हो धरती वाला जैसे ये सब होता है ना और कोई होंगे यहां किसी का नाम वाला तो हमारे यहाँ कभी कभी फोन आता है ना तो पूछते हैं दारू वाला है ना? क्या बोले बाबा यहाँ तो कोई दारू वाला नहीं है दारू वाला कोई अटक होगी मैं समझता हूँ कोई अटक होगी तो दारू वाला हमारे ड्रेस वाला जानते हैं यार ड्र वाला तो ऐसे ऐसे ऐसे लोटा वाला थाली वाला स्टील वाला सब होता है आ, वाला ये वाला वाला जो है ना ये वाला वाला जो है ये आप देखो जिस वाला आप बने हुए हो अब आपको क्या दृष्टान्त तो दे के हैं कभी कभी वृंदावन में कोई कोई पागल आता है तो इधर पे रब्बी कागज उठा के अपने झोले में डाल लिया इधर से सत्ते उठा के डाल लिया उधर से शंकर पत्थर डाल लिया और खूब गूदड़ी ओढ़े हुए है ना? और वाला चलता है तो, तो ये जो अपने को गूदड़ी वाला बना लिया है नारायण कहीं का ईंच कहीं का और जोड़ करके कदवान बन गए हैं उस वाला बन गए ये उस वाला जो है ना ये वाले को ही निकालना है है ना? वाले को वाले को निकालना है तो ये कहते हैं कि देखो एक बार आप ये बात समझ लो आप ये पक्का समझो कि जैसे प्रेम को जागृत में सुसुद्धि में बनाए जगाए रखना पड़ता है वैसा ये नहीं है उसमें तो जो करें तो उसी के लिए जो करें तो उसी के लिए जो करें तो उसी के लिए ऐसा नहीं है ये तो जो कुछ करते हैं तो उसी के लिए होता ही है इसमें बनाए रखने की जरूरत नहीं है इसमें एक जगह बेचने की भी जरूरत नहीं है कहो तो आपको एक दो साधुओं की बात सुनाऊ एक बार मैंने उबा महाराज से पूछा की क्या ध्यान करना चाहिए अब ले तो बोले की भूख लगने पर क्या खाना चाहिए आपके ध्यान में बात आई तो बोले भूख लगी हो तो क्या खाना चाहिए तो जब हलवा मिलेगा तभी खाएंगे जब खीर मिलेगी तभी खाएंगे जब पूरी मिलेगी तभी खाएंगे ऐसा तो है तब नहीं तो उस समय तो जिससे पेट भर जाए वही चीज खाके रुचि सूची मिला तो रूपी सूखी से बढ़िया तो बढ़िया से जो मिल गया उससे पेट भरना मात्र सुधा की निवृत्तिष्ट है का रूप इष्ट नहीं, नहीं है सुधा की निवृत्ति इष्ट है आपके ध्यान तो में बात आई है न बोले तो ध्यान क्या करना बोले की देखो जैसा तुमको तो दुख हो रहा है उस दुख की निवृत्ति में जो जैसा विक्षेप हो रहा है जिस जाति का विक्षेप जिस किस्म का विक्षेप तुमको हो रहा है उस विक्षेप की निवृत्ति में जो समर्थ हो, हो वो ध्यान कर लो बोले महाराज ध्यान को तो एक होना चाहिए बोले देखो वैकुंठ की प्राप्ति के लिए ध्यान एक होना चाहिए गोलोक की प्राप्ति के लिए ध्यान एक होना चाहिए स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ध्यान एक होना चाहिए समाधि की प्राप्ति के लिए भी ध्यान एक होना चाहिए है? लेकिन विचारवान का जो ध्यान है वो समाधि प्राप्ति के लिए नहीं है ना वैकुंठ प्राप्ति के लिए है वो तो तत्काल जो दुख आ गया है उस दुख की निवृत्ति के लिए है दृष्ट है दृष्टार्थ नहीं है दृष्टार्थ है विवेकी का जो ध्यान है विवेकी का जो ध्यान है वो समाधि लगाने के लिए नहीं है और विवेकी का जो ध्यान है वो वैकुंखा प्राप्ति के लिए नहीं है वो तो तत्काल जो दुख है उसको निवृत्त करने के लिए है प्रकार सीता राम श्याम कृष्ण कृष्ण कृष्ण गोल्ड श्याम दृ श्याम ओ मार दिया देखो यदि अदृष्ट उत्पन्न करना हो कोई प्रेम उत्पन्न करना हो संस्कार उत्पन्न करना हो है ना उसकी धारा बनानी हो तो एक करो है ना बैकुंठ में जाना हो तो केवल नारायण का करो और कृष्ण को पाना हो तो केवल कृष्ण का करो समाधि लगाना हो है, तो कालंब निरालंब योगाभ्यास करो और यदि भूत में विक्षेप दूर करना है यह नकार है ना अनवैध से जिस ध्यान से वो विक्षेप निवृत्त तो होता होए और जिसके किए बिना वो विक्षेप निवृत्त न होता होए है, है ना अनवै से जिस ध्यान के किए बिना वो विक्षेप न मिले कर लो ऐसा अच्छा तो अब, अब आपको तो क्या सुनाना है भगवान असल में दुख को अपने पास मचाने का और मूर्खता को अपने पास मत आने दो और मौत के डर को अपने पास मत आने दो सबसे बड़ी वेव दुनिया में है ना तो दुख है मूर्खता है मृत्यु का डर है मरना हो भी तो निडर मरो डरते डरते क्या मरना अगर मरना ही है तो निडर होकर मरो डरते डरते क्या मरना और मर नहीं हो तो समझदारी से मरो मरोखता से क्या मरना मर नहीं है तो हंसते हंसते मरो रो रो के क्या मरना तो बोले ये वासनाएं जो है ये बोले देखो तो तुम ये समझ लो इन वासनाओं से न तुम्हारा पहले कुछ बिगड़ा है ना बिगड़ता है और न आगे कुछ बिगड़ेगा सत्र वंशति जत्र जगध्या दोषे न न गुणे न बा, ना संबंधित है तो, तो साफ का विष उसमें घुस गया का नहीं घुसा बाध्यमान जो वस्तु होती है उसका अबाध्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता है न गुण का न दोष का ये जो तुम्हारी आत्मा है जो देश के घेरे में नहीं हटती देश जिसमें स्वप्न के देश के समान खुदा रहा है जो काल की सीमा में कभी नहीं बचता काल ही जिसमें स्वप्न के काल के समान कल्पित हो रहा है ये वस्तुए तुमको गंदा और अच्छा नहीं बनाते हैं। ये वस्तुएं ही तुम्हारे अंदर स्वप्न की वस्तुओं के समान कल्पित हो रही हैं। ऐसी अधान हो तुम तो, ऐसी स्वयं प्रकाश हो तुम तो, ऐसी ब्रह्म हो ऐसी तो, स्पर्श योगी ऐसी अस्पर्श योगी हो तो, ये अनहुई वस्तुए जैसे स्वप्न के यज्ञ से तुमको पुण्य नहीं होता जैसे स्वप्न के पाप से तुमको पाप नहीं लगता इसी प्रकार ये जो जागृत अवस्थाएं जागृत अवस्था में जो पाप और पुण्य दिखाई पड़ते हैं ये बाध्यमान हैं। तुम्हारी अबाधित सत्ता के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। तो ना, ना, ना जिस जिसका होता है तो तुम वंशति यद्यास तत्कृत है न दोष ए न गुण निस में जिसका अभ्यास होता है मानी दो चीज देवी से अपने ही मान ले जाते हैं समझ ले करोड़पति है और उसको ऐसा भ्रम हो गया कि मैं कंगाल हो गया तो कंगाली का दुख तो उसको होगा पर क्या कंगाल हो जाएगा कंगाल नहीं होगा अच्छा एक कंगाल है उसको करोड़पति होने का भ्रम हो गया है ना तो वो करोड़पति की तरह हास हस्त लेगा लेकिन क्या सचमुच करोड़ उसके पास हो जाएगा तो ये जो माने हुए थे और माने हुए दुख होते हैं वो असली नहीं होते हैं एक बार अगर ये बात समझ में आ जाए तो बौद्धों का वो श्लोक दिया ना निरुप द्रव धूदार ही न बाघो जत्नवत्वी जैसी है वैसी रहती है तलवार मारने से आकाश नहीं कटता कर लेने से प्रकाश नहीं मिलता चीज जैसी होती है वो वैसी होती है तो अपने तो आत्मा के संबंध में निश्चय करो कि असल में ये क्या है कौन मैं कौन मैं कौन तो हूं मैं, मैं क्या हूं बोला तो अर्थ म अहम मैं क्या हूं मैं कौन सी वस्तु हूँ किम वस्तु अहम मैं कौन सी वस्तु हूँ स्वरूप का अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो और जब एक बार बुद्धि को ये बोध हो जाएगा आपको जब ये बोध है ना कि मैं मनुष्य हूं उस सपने में आप पांच मिनट अपने को देख लें कि मैं पशु हो गया मनोराज्य में हो हम तो कौवा सोच ले हम ऊट है घंटे तो की भूल है और एक मिनट ये ख्याल आ जाए की वो, है, वो है। तो ये एक मिनट जबरदस्त होगा कि चार घंटे जबरदस्त होंगे क्या करते हैं ऐसा समझो रात को खलन पर सोए हैं और एक घंटे का दो घंटे का सपना तो देखा फिर तो एक मिनट के लिए भाग गया कमरा है फल मनुष्य आराम से हो रहे तो चार घंटे का सपना एक मिनट के जागरण से कटेगा कि नहीं कटेगा जाएगा। तो और बाकी समय आप सपना देखते रहते हैं स्वप्न में रहते हैं और जितने समय अपने आप को ब्रह्म जानते हैं उतने समय जागृत अवस्था में रहते हैं और एक मिनट अपने को ग्रह्माती है क्षणार्थमाते एक क्षण भी आधे क्षण भी यदि आप अपने को ब्रह्म जानते हैं तो 24 घंटे का सपना कट जाता है बाबा तो जी कहते थे जो एक बार सम्राट हाथ मिला लेता है वो जिंदगी भर मस्त रहता है कि हमने सम्राट से हाथ मिलाया है? तो एक सेकेंड अपने को भ्रह्म देके आप 24 घंटे को कहकर कुएं में 24 घंटा कुएं में गया तो क्या गया एक एक मिनट हाथों मिलाया थे ना ऐसे धरती में लेटते थे, ते ते ते ते ते थे। <laughs> <laughs> <laughs> बोले वाह वाह वाह वो मजा आता था वो मजा आता था ना <laughs>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 ब्रह्मकन्मंडलम बदलूप्वात्कल्याणसंशा स्मस्त्रीण वरद्वाच ब्रह्मतन्मंडलम गुरु यत्र सारी यद्याख्य आत्मात्मोतरेतराध्याणक्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकवृत्ता प्रथम इति षेधमोरा कथर विद्यावया प्रत्यक्षादी प्रमाण्य देश अहम माभिमन सेवृत्पत् न हींद्रििया अय प्रत्यवहार न चाधिषाण इंद्रिया व्यवहार संभव न चा मध्यम भाव दे न एक असति असंग आत्मन प्रमापद से न प्रमात अ प्रमाण प्रवृत्तिरस्ती तस्मा अविद्यावध विषया वो प्रत्यक्षा की हुई प्रमाणानी शास्त्राणी के और आपको सुनाई ये दोनों दो बिल्कुल अलग अलग लक्षण वाली वस्तु तो है वस्तु तो अलग अलग नहीं है वस्तु और यद्यपि तथा यद जिसमें अध्यक्ष निके जिसका जिसमें अभ्यास किया जाता है वो उससे बिल्कुल अलग नहीं होता फिर भी जो उसकी स्वतंत्र सत्ता अलग सत्ता होने का भ्रम उसको मिटाने के लिए अलगाव करना पड़ता है विवेक करना पड़ता है तो अस्थि दो तरह की मालूम पड़ती है एक ऐसी जो मालूम तो पढ़े और फिर न रहे गहराई में जाने पर न रहे वस्तु के स्वरूप का विचार करने पर न रहे ऐसे देख भाषय तो सही परंतु जहां भाषे वहां न होए, जब भाषे वहां न होए, जिसमें भाषय उसमें न हुए, उस हुए। प्रिय तो मालूम पड़े बड़ा प्यारा बड़ा प्यारा परंतु पहले प्यारा नहीं था बाद में प्यारा नहीं रहेगा गहराई में गुस्से को तो प्यारा न हो इसी को बोलते हैं अध्यक्ष तो एक ऐसी चीज होती है जिसके मुख्यत्व का निश्चय हो जाता है और एक ऐसी चीज होती है जिसके मुख्यात्व का निश्चय नहीं होता तो जिसके का नहीं हो सकता उसी में वस्तु कल्पित होती है तो अध्यक्ष बोलते हैं और वो जिसमें कल्पित है उसको अधिष्ठान बोलते हैं कल चिंतामण के लिए आयुर्वेद के मंत्रकार मंत्र का रहा तो जिनसे अधिष्ठानम आरम्भम ऐसा प्रश्न उठाया था कि जब परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई तो कहाँ बैठकर बनाई ये प्रश्न द्यावा भूमि ये दूलोक की ऊपर सृष्टि थी और पृथ्वी की नीचे सृष्टि थी तो जब ईश्वर ने दयावा पृथ्वी को बनाया अर्थात जब ईश्वर ने ऊपर और नीचे को बनाया तो वो खुद बैठा हुआ था? ये मंत्र में प्रश्न किया गया है किंचित अधिष्ठान प्रथम आरम्भम और वो मसाला कौन सा था जिसको लेकर ईश्वर ने दयावा और प्रकृति की दावा प्रति दिवलोक और पृथ्वी की रचना की मसाला क्या कहां बैठा था और किस मसाले से बनाया ये प्रश्न इसके उत्तर में मंत्र है विश्व तो मुखो विश्व तो वा रुप विश्व तस्बा विश्वकृत विश्व को मुखो विश्व तो वा न तो तो वो कहीं बैठा था और न कुछ मसाला था उसने अपने आप में ही सब बनाया और अपने आप से ही सब बनाया दूसरे किसी की कोई मदद नहीं ली न काल की मदद ली लेगी परिणाम हो न देश की मदद ली लीगी विस्तार हो न वस्तु की मदद ली उसमें से बीज निकले एक हा, असहाय अद्वितीय दीभा देखा वेंकटनाथ का देखा स्कंद स्वामी का देखा सायरा चार का देखा निरुक्त का देखा, देखा अद्वितीय सबका मसाला बन सब का मसाला, मसाला वही है और सब उसी में है इसका अब क्या हुआ इसका अब हुआ उसके सिवाय और कुछ नहीं हुआ तो एक अनेक भाग रहा है और शरीर शरीर भाग रहा है पूर्ण परिच्छिन भाग रहा है और अकाल छाछा भाग रहा है आत्मा अनात्मा के रूप में भास रहा है चेतन जड़ के रूप में भास रहा है सत असत के रूप में भास रहा है आनंद दुख के रूप में भास रहा है यही इस कारण से हुआ जो वस्तु जैसी है ना, उसमें ये मृत्यु नहीं है इसमें जड़ता बेहोशी नहीं है इसमें दुख नहीं है इसमें अनेकता नहीं है इसमें कार्यकारण भाव नहीं है हे भगवान तो जो मालूम पड़ता है वो असली वस्तु में नहीं है और जो असली वस्तु है वो मालूम पड़ती हुई नहीं है तो निर्वाण हो जाओ शरीर का जन्म मरण तुम्हारा जन्म मरण नहीं है इंद्रियों का परिश्रम तुम्हारा परिश्रम नहीं है प्राण की भूप प्यास तुम्हारी भूप नहीं है मन का संकल्प विकल्प तुम्हारा संकल्प विकल्प नहीं है बुद्धि का निश्चय अनिश्चय तुम्हारा निश्चय अनिश्चय नहीं है उसका पर यथार्थ भी तुम्हारा यथार्थ यथार्थ नहीं और तुम्हारी सत्यता उसकी सत्यता नहीं है तुम्हारी ज्ञानरूपता उसकी ज्ञानरूपता नहीं है तुम्हारी आनंदरूपता उसकी आनंदरूपता नहीं है मौज करो वो तुम्हें नहीं लग सकती तुम उसको नहीं लग सकते तुम झूठ होकर प्रपंच में निविष्ट नहीं हो सकते और प्रपंच चुड़ैल होकर तुम्हें लग नहीं सकता